नोशो टॉक। काहे होत अधीर नंबर टेन पहला प्रश्न प्रार्थना क्या है अविनाश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 उन्हें पक्षियों की आवाज में प्रार्थना सुनाई पड़ेगी कुरान की आयतें फिकी पड़ जाएंगी गीता के श्लोक दूर की प्रतिध्वनिया वेद की रिछाएं अर्थहीन उन्हें सुबह के उगते सूरज में प्रार्थना का आविर्भाव दिखाई देगा जिसे सुबह के उगते सूरज में प्रार्थना दिख, न दिखी उसे परमात्मा कभी भी दिखाई नहीं पड़ सकता है। प्राची पर फैल गई लाली सुबह की ताजी हवाएं पक्षियों की गीत उड़ान फूलों का अचानक खिल जाना और तुम्हें प्रार्थना नहीं दिखाई पड़ती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 10,000 साल से जिन ऋषि ने इसे समर्थन दिया है जरूर उसमें कुछ राज होगा रहस्य होगा और 10,000 से भी दिल नहीं मानता तो हिंदू पंडित सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि ये और भी पुरानी है, ये 10,000 का ख्याल तो अंग्रेजों ने दे दिया इसी पुना में हुए लोकमान्य तिलक उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की गायत्री नब्बे साल पुरानी जितनी पुरानी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 तो ऋग्वेद में आदिनाथ का इतना सम्मान पूर्वक उल्लेख जैनों का दावा है सिद्ध करता है कि आदिनाथ को गए वर्षों बीत चुके होंगे सैकड़ों वर्ष तब इतना सम्मान मिला है तो हमारी प्रार्थनाएं तो और भी पुरानी प्रार्थना उनका दावा है यहां सभी की कोशिश सारे धर्मों की कोशिश यही है कि उनका जो शास्त्र है पुराना है जितना पुराना उतनी प्रतिष्ठा जैसे शास्त्र भी कोई बाजार की दुकान साख होती ना पुरानी दुकान की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 जीसस को परमात्मा ने स्वयं प्रार्थना दी थी तुमने कैसे बनाई फिर बोलो तुम्हारी प्रार्थना क्या है उन्होंने कहा आपने हमें बहुत डरा दिया अब आप हमसे पूछे ही मत क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत नाराज होंगे और आपके हाथ में डंडा देख के हमें बहुत भय भी लगता है और आपका सोने का मुकुट और ये वेशभूषा हम आपके चरण छूते हमें माफ करें आप हमें असली प्रार्थना बता दें हम वही करेंगे लेकिन पादरी को भी जिज्ञासा जगी कि है आखिर तुम्हारी प्रार्थना क्या तो उन्होंने कहा आप नहीं मानते तो हम बता देते हमने बहुत सोचा हम गैर पढ़े लिखे हैं गंवर हैं खूब हमने गणित बिठाया कौन सी प्रार्थना करें फिर हम तीनों ने एक बात तय की ईसाईत मानती है कि ईश्वर के तीन रूप है। जैसे हैं जैसे हिंदू मानते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ईसाई मानते हैं ट्रिनिटी ईश्वर के तीन रूप हैं तो हमने एक प्रार्थना बना ली कि तुम भी तीन हम भी तीन हम पे कृपा करो गंभीर पादरी को भी हंसी आ गई उसने कहा हद हो गई प्रार्थना की बहुत प्रार्थनाएं सुनी ये कोई प्रार्थना हुई कि तुम भी तीन हम भी तीन हम पे कृपा करो यू आर थ्री वी आर थ्री हैव मर्सी ऑनस ये कोई प्रार्थना है?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 मृत्यु के बाद महाजीवन में सम्मिलित नहीं हो जाते क्योंकि उनका देह से मोह बना रहता है देह से मोह बना रहता है तो वही मोह का पास उन्हें फिर नई देह में खींच लाता है जो व्यक्ति देह से सारा मोह छोड़ के जाता है उसके लौटने का उपाय नहीं होता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 हाथ रखा उनके आज्ञा चक्र पर क्योंकि जहां से जीवन विदा होता है वह चक्र खुल जाता है जैसे कली खेल के फूल बन जाए और जिनको चक्रों का अनुभव है वे केवल स्पर्श करके तत्ण अनुभव कर ले सकते हैं जीवन कहां से विदा हुआ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 क्योंकि नींद बहुत पुरानी और बहुत लंबी चौथा प्रश्न देश की स्थिति रोज रोज बिगड़ती जाती है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 राजनीति धंधा है सबसे घातक धंधा जैसे डाकुओं ने समर्पण कर दिया ऐसे पता नहीं राजनीतिक कब समर्पण करेंगे यह सुसंस्कृत डांकागिरी है ये सुसंस्कृत चोरी है बेईमानी है यह होने वाला है लेकिन तुम भी अगर राजनीति की भाषा में सोचो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 जिन्हें प्यास है वे सरोवर खोज लेते हैं, जिन्हें रोशनी की प्यास है वे जलते हुए किसी बुद्धत्व को खोज लेते हैं। मैं यहां देश की स्थिति पर विचार करने को नहीं बैठा हूं हां तुम्हारे ऊपर जितना विचार हो सके थोड़ा है